संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व द्रोण और कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिर की से से का को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजना संजय कहते हैं महाराज जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव मेरी सेना का विध्वंस कर रहे हैं और वह जा रही है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ वह सहसा द्रोणाचार्य और कर्ण के पास पहुंचा और अमरस में भर कर लगा इस समय पांडुओं की सेना मेरी वाहिनी का विध्वंस कर रही है और आप दोनों उसे जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थता की भाती तमाशा देखते हैं यदि आप मुझे त्याग देना न चाहते हो तो अब भी अपने योग की पराक्रम करके युद्ध कीजिए यह उपालंभ सुनकर वे दोनों वीर पांडवों का सामना करने के लिए बढ़े इसी प्रकार पांडुव भी अपनी सेना के साथ बारम्बार गर्जना करते हुए उन दोनों पर टूट पड़े उस समय द्रोणाचार्य ने क्रोध में भर दस बाणों से को सात कर्ण ने दस आपके पांडव सेना का संघार करते देख सोमक छत्री तुरंत वहां पहुंचे और सब ओर से द्रोणाचार्य पर बाण बरसाने लगे आचार्य द्रोण भी चारों और बाणों की झड़ी लगाकर छत्रियों के प्राण लेने लगे उनकी मां से पीड़ित हो पांचाल योद्धा एक दूसरे की ओर देखकर कर आर्थ चित रहे थे कोई पिता को छोड़कर भागे कोई पुत्र को किसी को अपने सगे भाई मामा और भाग चले सबको अपने अपने प्राणों की लगी हुई थी श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युदेश् तथा नघु सहदेव देखते ही रह गए और उनकी सेना द्रो के प्रहार से पीड़ित हो जलते भी हजारों मसाले फेक फेंक कर उस रात में भाग चली सब अंधकार का राज्य था कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था केवल कौरव सेना के देवकों के प्रकार से शत्रु भागते दिखाई देते थे महारथी द्रोण और कर्ण भारती हुई सेना को भी पीछे से बाढ़ बरसाकर मार रहे थे यह सब देखकर कर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन द्रोण और कर्ण ने धृष्ट और सा्विकी को तथा संपूर्ण पांचाल योद्वाओं को भी अपने बाणों से अत्यंत घायल कर डाला है इनकी बाढ़ वर्षा से तुम्हारे महारथियों के पैर उखड़ गए हैं अब सेना रोकने से भी नहीं रुकती अर्जुन ने इस प्रकार कहने के पश्चात कृष्ण और अर्जुन दोनों ने सैनिकों से कहा पांडव सेना के सूरवीरों तुम भयभीत होकर भागो मत भय को अपने हृदय से निकाल दो हम लोग अभी व्यूह रचकर लोण और कर्ण को दंड देने का प्रयत्न करते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर रहे थे भयंकर कम करने वाला भीमसेन अपनी सेना को लौटा कर पुनः अर्जुन से कहा नंदन यह देखो सोमक और पांचाल योद्धाओं को साथ ले भीमसेन बड़े वेग से द्रोण और कर्ण की ओर बढ़ते जा रहे हैं सब सेना को धैर्य बनाने के लिए तुम्हें साथ होकर युद्ध करो तदनंतर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्ण के पास जाकर सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए फिर युधिष्टि की बड़ी भारी सेना भी लौट आई दो भी हाथों में भारतीय पानो के साथ युद्ध करने लगे चारों ओर अंधकार और, और धूल छा रही थी जैसे स्वयंबर में राजा लोग अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं उसी प्रकार वहां प्रहार करने वाले योद्धाओं के मुख से उनके नाम सुनाई पड़ते थे जहां जहां दीपक का प्रकाश दिखाई देता वहां वहां लाखों सैनिक पतंगों की भांति टूट पड़ते थे इस प्रकार युद्ध करते करते उस महाराज्य का अंधकार बहुत घना हो गया तत्पश्चात कर्ण ने धृष्टुम्ल की छाती में दस मरम भेदी बाणों का प्रहार किया धर्ठडुम्ल ने भी कर्ण को दस बाणों से बीन तुरंत ही बदला चुकाया इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को सहायकों से बीजने लगे थोड़ी ही देर में कर्ण ने के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को घायल किया फिर तीखे बाणों से उनका धनुष एक से सार्थी को भी मार गिराया। तब ने फैंक परी के प्रहार से कर्ण के घोड़ों को पीछ डाला फिर पैदल ही युधिष्ठिर की सेना में जाकर सहदेव के रथ पर बैठ गया इधर कर्ण के सारथी ने उसके रथ में नए घोड़े जोत दिए अब कर्ण पुनः पांचाल महारथियों को अपने बाणों से पीड़ित करने लगा अथा वह सेना भयभीत होकर रण से भाग चली उस समय पांचाल और संजय खड़कने पर भी उन्हें कर्ण के आजाने का संदेह हो जाता था कर्ण उस भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण मारकर खदेड़ रहा था अपने सेना को भागते देख राजा जिठे भी पलायन करने का विचार करके अज्जु से बोले संजय तुम भी जिनके बंधु एवं सहायक हो उन हमारे सैनिकों का यह सुनाई दे रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा मधुसूदन आज राजा कर्ण का पराक्रम देख कर भयभीत हो गए हैं एक और द्रोणाचार्य हमारे सैनिकों को आहत कर रहे हैं दूसरे ओर कर्ण का त्रास छाया हुआ है इसलिए भाग रहे हैं उन्हें कहीं ठहरने को स्थान नहीं मिलता मैं देखता हूं कर्ण भागते हुए हुई को भी मार रहा है अतः अब आप जहां कर्ण है वहीं चलिए आज दो में से एक बात हो जाए चाहे मैं उसे मार डालूं या वह मुझे भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन तुमको और राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो कर्ण के लोह कर्ण से लोहा ले सके किन्तु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो इसके लिए अभी समय नहीं आया है कारण इसके पास इंद्र की दीव ही एक ही रखी है अतः वह अवश्य ही संग्राम में कर्ण को विजयी कर्ण पर विजयी होगा श्री कृष्ण के ऐसा कहे पर अर्जुन ने घटोत्को बुलवाया वह वा कंवर धनुष बाढ़ और तलवार आदि से सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा तो अर्जुन को प्रणाम करके श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोला मैं उपस्थित हूँ कौन सा काम करू भगवान ने हंसकर कहा कर, मैं जो करता हूँ सुनो आज तुम्हारे पराक्रम दिखाने का समय आया है यह काम दूसरे के किए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार के अस्त है राक्षसी माया तो है ही हिड़िबा देखते हुए जैसे चरवाहा को हाकता है उसी प्रकार कर्ण आज पांडव सेना को खदेड़ रहा है वह इस दल के प्रधान प्रधान को मारे डालता है उसके बाणों से पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते मैदान से भागे जाते हैं इस प्रकार कर्ण संघार में प्रवृत्त हुआ है इसे रोकने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता इस समय तुम्हारा दल असीम है और तुम्हारी माया दूसर क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है, उनके भगवान की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने भी चटूटकर से कहा बेटा मैं तुमको शार्तिकी को तथा भैया भीमसेन को भी भीम से अपने सेना के प्रधान वीर मानता हूँ इस रात में तुम कर्ण के साथ करो, पीछे से तुम्हारी रक्षा करेंगे की सहायता लेकर तुम को मार डालो। तो बोला, भारत मैं ही ऐसा युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे आज मैं राक्षस धर्म का आश्रय लेकर संपूर्ण कौरव सेना का संहार करूंगा किसी को जीता नहीं छोड़ूंगा ऐसा कहकर महाभारू गठव कर तुम्हारी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा कर्ण ने भी हंसते हंसते उसका सामना किया फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरों में घोर संग्राम छिड़ गया